श्रीमद्भागवत महापुराण एकदश स्कंध अथकाशोध्याय बद्ध मुक्त और भक्तजनों के लक्षण श्री भगवान उवाच बद्धो मुक्त तीव्याख्या मे न वस्तु गुणस्या मूलवान्न मे मोक्षो न बंधन भगवान श्रीकृष्ण ने कहा प्यारे उद्धव आत्मा आत्माबद्ध है या मुक्त है इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्वादि गुणों की उपाधि से ही होता है वस्तुतः तत्वदृष्टि से नहीं सभी गुण माया मूलक है इंद्रजाल है जादू के खेल के समान है इसलिए न मेरा मोक्ष है न तो मेरा बंधन ही है सो कमोह सुखम दुखम देहापत्तिमा स्वप्नो यथात्म न ख्यावी जैसे स्वप्न बुद्धि का विवर्त है उसमें बिना हुए ही भासता है मिथ्या है वैसे ही शोक मोह सुख दुख शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु यह सब संसार का बखेड़ा माया अविद्या के कारण प्रतीत होने वाला भी वास्तविक नहीं है विद्या विद्ये मम तनो विद्युद्धव शरीरणाम मोक्ष बंध करी आद्य माया में विनिर्मित उधव शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या ये दोनों ही मेरी अनादि अनादिशक्तियाँ हैं मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है एक जीवस्व महामते बंधोया विदया नादिदयाचर थे तरह भाई तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान हो विचार करो जीव तो एक ही है वह व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं और आत्मा का ज्ञान न होने से बद्ध और यह अज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है अथ बद्ध से मुक्त वदामिते वदा मिते वृद्ध धर्मिणस्ता इस प्रकार मुझे एक ही धर्म में रहने पर भी जो शोक और आनंद रूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं उन बद्ध और मुक्त जीव का भेद मैं बतलाता हूँ सुपर्णावेत सदस्य अन्यों बल नूय वह भेद दो प्रकार का है एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद पहला सुनो जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप से स्थित है ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है इसमें हृदय का घोसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं वे दोनों चेतन होने के कारण समान हैं और कभी ना बिछुड़ने के कारण सखा हैं इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूप वृक्ष के फल सुख दुख आदि भोगता है परंतु ईश्वर उन्हें न भोग कर कर्मफल सुख दुख आदि से असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान ऐश्वर्य आनंद और सामर्थ्य आदि में भोगता जीव से बढ़कर है आत्मान्यम चेद विद्वान अपिप्पलादो नतु तो यो विद्यायुग स तो नित्यबद्धो विद्यामयो य सित्य मुक्त साथ ही एक यह भी विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है परंतु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक रूप को जानता है और न अपने में अतिरिक्त को इन दोनों में जीव तो अविद्या से युक्त होने के कारण नित्यबद्ध है और विद्या स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त है वेदस्थोपिन देहस्थो विद्वान स्वपनाथोत्थ अधोपिधेहस्थ कु स्वप्न दिख्य था उद्धव ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही है जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न के स्मर्जमाड़ शरीर से कोई संबंध नहीं रखता जैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध न रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहता है जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्निक शरीर में बंध जाता है इंद्रियंद्रियार्थे सो गुणपे गुणेश गृहमाढ़ स्वह कर विद्वान यत विक्रिय व्यवहार आदमी इंद्रियां शब्द स्पर्शादी विषयों को ग्रहण करती है क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुण को ग्रहण करते हैं आत्मा नहीं इसलिए जिसने अपने निर्विकार आत्म स्वरूप को समझ लिया है वह उन विषयों के ग्रहण त्याग में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को उन ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमान के कारण वह बंध जाता है एवं विरक्त सैनि आसनाटन मज्जन दर्शन स्पर्शन घाण भोजन श्रवण आदिशो प्यारे उद्धव पूर्वोक्त पद्धति से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है और सोने बैठने घूमने फिरने नहाने देखने छूने सूंघने खाने और सुनने आदि क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानता न तथा बद्यते विद्वान् तत्तत्र गुणान प्रकृतिस्थो स्थोप्य संसप्तों यथा सविता वैसा रे क्षयासंगशय प्रतिबुद्ध युव स्वप्ना बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है गुण ही सभी कर्मों के कर्ता भोगता है ऐसा जानकर विद्वान पुरस्कर्म वासना और फलों से नहीं बंधते वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते हैं जैसे स्पर्श आदि से आकाश जल की आर्द्रता आदि से सूर्य और गंध आदि से वायु उनकी विमल बुद्धि की तलवार असंग भावना की शान से और भी तीखी हो जाती है और वे उससे अपने सारे संशय संदेहों को काट कूट कर फेंक देते हैं जैसे कोई स्वप्न में जाग उठा हो उसी प्रकार वे इस भेद बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं युर्भीत संकल्प प्राणेन्द्रिय मनोधिया वृत्त स विन मुक्त देहस्थोपी तद्गुण जिनके प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती हैं वे देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त हैं यत्मा हिंसते हिंस्ये न किक्षाया अर्चते वाह कुछ बुधः उन तत्व मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुँचाए और चाहे कभी कोई दैव योग से पूजा करने लगे वे न तो किसी के सताने में दुखी होते हैं और न पूजा करने से सुखी न स्तुवीत न निंदे तुर्भतः साधु साधु वाह वदतो तो गुण दोषाभ्याम भर्जित समिगी जो समदर्शी महात्मा गुण और दोषों की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं वे न तो अच्छे काम करने वाले की स्तुति करते हैं और न बुरे काम करने वाले की निंदा न वे किसी की अच्छी बात सुनकर उसकी सराहना करते हैं और न बुरी बात सुनकर किसी को झिड़कते ही हैं न कुर्यान न किंचन न ध्याये साधाध साधुवा आत्मा रामो नया वृत्या विचरे जड़वन मही जीवन मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं न कुछ भला या बुरा कहते हैं और न सोचते ही हैं वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रख कर आत्मानंद में ही मग्न रहते हैं और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो प्रकार विचरण करते रहते हैं सब न परे यदि शब्द ब्रह्म निष्णा निष्णा प्यारे उद्धव जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो परंतु परब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है वह तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय का पालने वाला गाम दुग्ध दोहामस भार् देश असत्जा चंतीमंगवाचंया दुख दुखी दूध न देने वाली गाय व्यभिचारिणी स्त्री पराधीन शरीर दुष्ट पुत्र सत्पात्र के प्राप्त होने पर भी दान न किया हुआ धन और मेरे गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है इन वस्तुओं की रखवाली करने वाला दुख पर दुख ही भोगता रहता है यम नावन मंग कर्म चितोद प्राण निरोधम से लीलावतारे स्थित जन्म वाशाद वंध्या इसलिए उद्धव जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रणय रूप मेरी लोकपावन लीला का वर्णन न हो और लीला अवतारों में भी मेरे लोकप्रिय राम कृष्णा कृष्णादि अवतारों का जिसमें यशोगान न हो वह वाणी बंध्या है बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण एवं श्रवण न करे एवं जिज्ञासया पो य नानात्व भ्रम आत्मरी उपार मेथ बृहजमो मैय सर्वगे प्रियउद्धव जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दें और मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दें तथा संसार के व्यवहारों से उपराम हो जाए अद्यशो धार्य तुम मनो ब्रह्म निश्चल मई निरपेक्ष कर्माणी यदि तुम अपना मन परब्रह्म में स्थिर न कर सको तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए ही करो श्रद्धालु कथा सुभद्रा सुभद्रालोक पावनि गायन स्मरण कर मा भी मेरी कथाएं समस्त लोकों को पवित्र करने वाली एवं कल्याण स्वरूपणी है श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान स्मरण और अभिनय करना चाहिए मदर्थे धर्म कामार्थान आचरण मदाश्रय लभते का सेवन करना चाहिए प्रिय उद्धव जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेम मयी भक्ति प्राप्त हो जाती है सत्संगल्धया भक्त्या महिमां स उपासिता स वय में अंजसा विंदते पदम भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है मेरे सान्निध्य का अनुभव करता है इस प्रकार जब उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए मेरे परम पद को वास्तविक स्वरूप को सहज ही में प्राप्त हो जाता है